मल यश जो गायक फल चार रामचंद्र की जय पवन से मान की जय भो भाई सब की जय दो छत्तीस के बाद दो संख्या छत्तीस कले राम प्यागातुलित बल नरिके हरिदो प्रभु करत विषादा कथायनिक संवादा लक्ष्मण देखविक शोभा देखत के कर मन नहीं शोभा नारी सहित सब खग मृग वृंदा मानू मोर करती है निंदा मई देख मृग कर परा मृगीय भय भैनाही तो मैं आनंद करो मृग जाए मृत खोज नी आए समझलाई करनी करी मान हमो ही सिखावन देचि पुनि पुनि देखी लोग सुसेवित बस नहीं लेखी राखिया नारी गदतर बाहि जो सा नत बसनाई देखुटात बसंत सुहा याही न मुहि भय उपजावा गिरह विकल बल मुहि जान से निपट सहित बितिन मधुकर खग मदन कीग मेल देख गय दूत सुनिदात रा कि मनहू तब कटक हटक मन जाते। ने तब गटक गटक मन कटक हटक मन जात सिया राम चंद्र की गये कव सुख अनुमान की गय बोलो भाई सब चंदन की गये कल देख रहे थे सभी के आश्रम में भगवान पहुंचे और शवरी ने भगवान का स्वागत सत्कार पूजन किया एक प्रकार से वंदना में अपनी चिंता का दर्ण किया भगवान राम ने नौ प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया बताई नौ प्रकार की भक्ति होती है और ये कहा कि शौरी में तो सभी प्रकार की भक्ति है और तुमको तो सभी सदगत प्राप्त होती है ये गति तो मुन्नों को भी दुर्लभ है वो तुम्हें प्राप्त हो रही है भगवान ने शौरी से सीता जी की खोज के लिए भी पूछा उसने बताया कि तुम पंपा प्रजाव सरोवर पंपा है उसके साथ जाओगे वहां सुग्रियो मिलेंगे उनसे भेंट होगी तब तो आगे सीता जी की खोज होगी उनकी सहायता से और ऐसा कहकर के वो शबरी ने योगा में अपना शरीर त्याग दिया भगवान अब उसके आगे चलते हैं, उस बन से आगे चलते हैं। कई बन पार करते हुए चले आ रहे हैं बने ही बन में भगवान रहते हैं चौदह वर्ष बन में बास करना है लेकिन बन अनेक हैं। जब वहाँ प्रयागराज से आगे बढ़ करके गंगा के पार होकर के जब भगवान चले तो वहां से चित्रकूट तक वन ही बन था चित्रकूट के अच्छे के आश्रम से जब चले तब दूसरा बन था और सरभंग के आश्रम तक पहुंचे तो वहां तक उनको एक वन मिला सरभंग के आश्रम से फिर आगे चले दूसरे वन में तो में आ गए वहाँ दंडकारण जब है वहाँ भाई वहाँ बाष्ठी बहुत दिन दंडकारण क्षेत्र भगवान आगे चले सीता के हरण होने के बाद तो वो जताई इत्यादि को मारने के बाद तो आगे जब बढ़े तो एक घना बन मिला जहाँ कबंद रहता था उस बन की यात्रा की और फिर उस बन को भी छोड़ करके जब और आगे बढ़े तो उस बन में पहुंचे जहाँ शबरी सऊदी तो से भेंट हुई वो बदबी अब छोड़ा भगवान ने अब सऊदी का बन छोड़ करके अब आगे बढ़ रहे हैं कृष्णमुख पर्वत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पंपा सरोवर के पास जा रहे हैं तो ये आगे का है। बन है बंद सभी है लेकिन उनका वर्णन देखते हैं तो बन भिन्न भिन्न प्रकार के हैं कहीं घने बंद दन हैं कहीं घने बंद दन दन नहीं है कहीं ऋषि में अधिक बात करते हैं कहीं कम बास करते हैं कहीं पशु जंगली पशु त्यादि अधिक हैं, कहीं कम हैं, ये सब बनों का अंतर है और कहीं कहीं जो बन बहुत सुंदर ऐसा है बहुत सुंदर बन है तो उनकी भी अपनी अपनी सब प्राकृतिक प्रभाव है जगह जगह तरह तरह के बन हैं, उनको देखते हुए घूमते हुए उन करते हुए भगवान यहां तक पहुंच गए अश्वरी के आश्रम से जब आगे चलते हैं तब कहते हैं देखो कि चले राम त्यागा आजा बन सो मैंने उस बन को भी छोड़ा और भगवान आगे चले सो मैंने वो भी वो भी कि मैंने ऐसे अनेक है छोड़ते चले आ रहे हैं भगवान अब उस बन को भी छोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं वन बन में सीता जी की खोज करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन वन में वो कैसे विचरण करते हैं कि अतुलित बल नर के हरि दो ऐसा समझो कि देखो कि ये तो दोनों की भगवान राम और लक्ष्मण जी के बल का कोई ठिकाना नहीं अतुलित बल है ये शक्तिशाली हैं दोनों नर केहरी हैं वैसे तो केहरी बन में रहता है सिंह वन में रहते हैं लेकिन ये नर हैं मनुष्यों में सिंघ के समान है और ये वन में रहते हुए इनको कोई डर नहीं लगता बल्कि सिंह को वन में रहने में ही आनंद है उसको भयकर सिंह को बनने को डर लगे तो डर तो नहीं लगेगा बल्कि बन में रहना ही सुखदायी उसके लिए आनंददायी है क्योंकि वो निर्वय है जिनको भय लगता है उनको तो बन में जाने में जो है वो तो, तो कांपेंगे उनको तो बन नहीं अच्छा लगेगा लेकिन जो शक्तिशाली देखते हैं वो बन में रहते हैं और उनको डर नहीं लगता शक्तिशाली के माने एक तौर से यह शरीर से एक शक्तिशाली हैं धनुष बार उनके पास है तत्मी तो दो जिनको आता तो है सबको मार हैं इसलिए जो है कोई उनके पास नहीं आता और बड़े शक्तिशाली हैं लेकिन बहुत से ऋषि मुनि भी बन में रहते हैं वो कोई धरस भाव थोड़े रहते हैं और वो कोई शरीर की शक्ति के वजह से थोड़े रहते हैं लेकिन वो भी निर्भय तो जब निर्भय होते हैं तो बद में दाप कर सकते हैं लेकिन बहुत लोग तो, कुछ लोग तो ही लोगों की भयाकुल होती है डरावने डरावना स्वभाव व्यक्तियों का होता है ऐसे डरावने और स्वभाव वाले व्यक्ति जो वो जहां रात हुई सुबह डूबे के दरवाजे बंद कर दिए बाहरी नहीं निकलने घर के कारण शहरों में गाँवों में ये स्थित हो जाती है घर के और वो अपनी बड़ी समझदारी उसे बताते हैं भी तोते स्वभाव है भी तोने का समझदारी भी बताते हैं क्योंकि तो बाहर तो रात में निकलना नहीं चाहिए जानते नहीं आजकल के कौन जमाना है लेकिन ऐसा जमाना होते हैं बाहर तो घूमते ही तरह चलते ही बहुत से लोग मारे भी जाते हैं लूटे भी जाते हैं तो भी कोई चलना छोड़ छोड़ देते हैं चलते हैं चलते ही है ऐसी करके बन में तो लोग बालतर के वजह जाते ही नहीं है लेकिन जिनको भी कोई भय नहीं है वो वन में भी जाते हैं वहां पर भी रहते हैं अब बन में रहते हैं तो क्या उनको कोई सशर छत ही थोड़े रहते हैं वहां पर में सिंगिंग तैयारी आते हैं खा जाते हैं कहते हैं पानी जो छह जिन्होंने की संस्कृति जातंग थी वो भी बनने रहते थे ऋषि थे वो भी और पानी में कोई सिंग ही खा गया था वन का सिंग वो खा गया तो ऐसे सिंघ आते हैं बन, बन, बन के पशु आते हैं खा जाते हैं तो कोई पानी को खा गया तो कोई दूसरा कोई वन में जाकर के कोई रहेगा नहीं तमाम वन में रहते रहे फिर भी और वन में सब भी बहुत होते हैं सर्ग की बात विश्व बहुत करते रहते हैं उससे पता चलता है कि सबको का डर भी रहता है प्रायः सब काट लोग मर जाते हैं लेकिन जो तो भी निर्भय व्यक्ति हैं तो बन में फिर भी रहेंगे चाहे सब काट ले खा जाए लेकिन जब भाई नहीं है तो रहेंगे बल में इसलिए जो एक स्वभाव व्यक्ति का भयभीत रहने का है लेकिन जिसके के अंदर बल है शारीरिक बल है तो व्यक्ति निर्भय होता है कुछ यदि किसी व्यक्ति को मनोबल होता है तो वो भयभीत नहीं उतना होता होता लेकिन जिनको की आत्मबल है परमात्म बल है, है आत्मभाव में स्थित है परमात्मा भाव में श्रेष्ठ है वो उनको तो भय छू नहीं जाता किसी प्रकार के भय का सम्प बात ही नहीं है इंतजाम इसलिए अध्यात्म विद्या वेदांत ही कहता है जिनको की परमात्मा भाव प्राप्त हो गया परमात्मा एक ऐसा ज्ञान है उनके अनेक लक्षण बताए गए हैं उनमें से एक लक्षण जो है प्रमुख लक्षणों में से ये है तो वो अभय पद प्राप्त कर लेता है उसके हृदय से फिर डर निकल जाता है किसी का डर नहीं कहीं को <स्थाँगा> तो ये भगवान राम ही है पर ब्रह्म परमात्मा ही इनको किसका डर इसलिए कहते हैं अतुलित बल नरिके हरि दो ये दोनों <स्थाँगा> ये जो है वो संगी के समान है और वन में निर्भय घने बनों में चले जाते हैं भगवान एक बात तो ये भगवान के बल को दिखाया और वन में किस प्रकार से विचार चरते हैं ये भी दिखाया लेकिन इसका एक प्रयोजन और भी है वो आगे बताते हैं करो देखो भगवान इतना ज्यादा बलशाली शक्तिशाली है लेकिन भगवान राम का एक प्रतिद्वंदी है इन्हीं का बिल्कुल मिलता का नामा जैसा एक राम तो दूसरा काम बस ये दोनों जो है एक दूसरे के विरोधी हैं बैरी है, है। तो हम देखते हैं वहाँ ये सबसे पहले ये काम भगवान राम को मिला जनकपुरी में जब महा पुष्पाटिका में पहुंचे तो मानव मदन धुंडी जी ने डा पीट करके इनके ऊपर आक्रमण करने का उसने प्रयास किया भगवान राम के ऊपर वहां से लेकिन भगवान राम ने कहा देखो इसने सारे विषय के ऊपर जो विजय कर रखी है एक हम बचे हैं तो हमारे ऊपर भी आक्रमण करके ये चाहता है को बिल्कुल एकदम से निर्गंध विश्व विजयी बन जाए हमा, हमारे ऊपर भी विजय प्राप्त कर ले तो शास्त्र बताते हैं कि देखो दो प्रकार के व्यक्ति हैं एक तो वो परमात्मा को छोड़ करके आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं भक्ति नहीं संसार में पड़े हुए हैं उनको तो काम छोड़ नहीं सकता वो तो उनके गर्दन दबाई लेता है उसके ऊपर तो उनके ऊपर से खबर रहता ही है या तो परमात्मा जो है वो काम से मुक्त है या परमात्मा भाव को जो प्राप्त हो गए हैं वो काम से मुक्त है बस इसीलिए वो दोहा बहुत प्रसिद्ध है वो तो सदैव याद रखनी चाहिए जहाँ ये प्रसंग आता है कि जहाँ राम तहा काम नहीं जहाँ काम नहीं राम तुलसी कहे से रहें रज रजनी कथाम जैसे सूर्य और अंधकार ये कह सकते हैं की की है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं ये बैरी हैं जिसे विरोधी होती है तो शत्रु कह देते है तो ये एक दूसरे के शत्रु है जो जहाँ अंधकार होगा वहां प्रकाश नहीं जहाँ प्रकाश होगा जहाँ अंधकार नहीं ऐसे जहां काम होगा वहां राम नहीं और जहां राम है तहा काम नहीं अब देखो दोनों की टक्कर होने जा रही है ये दोनों है एक दूसरे के विरोधी लेकिन अब उसको दिखाते है की भगवान राम के ऊपर अब इस समय मौका है इसके ऊपर आक्रमण करना चाहिए तो काम आता है तो उसकी तैयारी भूमिका शुरू रूप में बताते यहीं से भूमिका शुरू हो गई अब ये कथा भगवान शंकर जी सुना रहे हैं ये भी याद रखिए आज कौन कथा किसकी सुना रहा है योगी देखे इस कथा में ज्यादा इंटरेस्टेड है भगवान शंकर जी है क्योंकि वो काम आ रही है और दूसरी बात यह की पार्वती जी कथा सुना रहे हैं और क्योंकि पार्वती जी को जो मोह हुआ था इसी अवस्था में हुआ था भगवान राम सीता के वियोग में दुखी होकर के भटक रहे थे उसी समय सती ने देखा कि भगवान राम कैसे होंगे तब तो उनको मोह हो गया था तो उनके मोह को छड़ाने के लिए अब भगवान शंकर जी उनके भगवान की जब कथा सुनाते हैं तब ये कथा विस्तार से पार्वती को सुनाते हैं और इस प्रकार से सुनाते हैं जिससे उनको समझ में आ जाए कि ये भगवान राम है और काम क्या है और राम क्या है हुँ? ये बात उनको ठीक ठीक समझ में आ जाए इसलिए वो उसका विस्तार करते हैं तो वे कहते हैं शंकर क्या कहते हैं कि बिरही एवं प्रभु करक विषादा तो एवं माने जैसे मानो भगवान राम ऐसे विषाद कर रहे हैं जैसे कोई विरही हो प्रभु के माने ये तो प्रभु हैं, भगवान ही हैं, लेकिन फिर भी विषाद ऐसे कर रहे हैं जैसे कि कोई एक संसारी विषयी व्यक्ति हो कानी व्यक्ति हो वैसे विषाद कर रहे मनुष्य की तरह से ये लीला उनकी चल रही काथा तो नेक संवादा अब देखो थोड़ी सी बात उसको भी ध्यान में रखो जिन लोगों को थोड़ा साहित्य में इंटरेस्ट हो वो देखेंगे तो जो जहाँ पर साहित्य के संबंध में है सिद्धांत ग्रंथ हैं बहुत से काव्यालोक है काहित दर्पण है, है ऐसे करके कई ग्रंथ है उनमें ये कि ये काव्य इत्यादि की रचना कैसे की जाती है उसके क्या क्या लक्षण हैं और क्या महाकाव्य होता है खंड क्या होता, भी क्या होता है अलंकार आदि क्या होते हैं वहां पर जो ये है रसों का विवरण है रसों में जो श्रृंगार श्रृंगार रस में एक संयोग श्रंगारंगार वियोगार विप्रलम संबंध श्रृंगार और उन साहित्यकारों ने फिर संबंध श्रंगार में जिस की ग्रह की अवस्था होती है उसके उनमें शास्त्रकारों ने दस बताए हैं की व्यक्ति को दस लक्षण होते हैं दस लक्षण के माने वो दिशा दुखी तो होता ही है उदास तो होता ही है उसका जो है वो मतग्रहण भी हो जाता है मैने उस अवस्था में और उसको भय भी होता है चिंता भी होती है उसको बेहोशी भी आती है उसको कोई कोई तो इस प्रकार की उस अवस्था में मृत्यु भी होती है तो इस प्रकार के दस लक्षण इस प्रकार के बताए हैं जो अवस्था में होते हैं तो तुलसीदास जी को तो सब साहित्य आय ज्ञान था साहित्य दर्पण वगैरह से बनौने पड़े रहे और उनको मालूम था कि किस प्रकार से जो है ये है ये जो है व्योग का वर्णन भगवान राम का वर्णन करना है तो उसमें वही ही जो वर्णन की गई उनका वर्णन करते रहते हैं अब देखो ये विषाद जो है उसका ये वियोग की अवस्था का एक लक्षण ये है विषाद है तो उसका विषाख का वर्णन करते है और कहात कथा संवाद कहा अनेक संवादा और संवाद कहना के माने नाना विलाप करना नाना प्रकार की बातें बोल बोल करके विलाप करना जो है वो हो जिसका वियोग जैसे भगवान राम सीता जी से वियोग हुआ तो सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करके उनके गो का वर्णन कर, कर करके विलाप करना एक ये भी लक्षण उसका है या अन्य और जो लोग जो है जिनको किस प्रकार के वियोग की अवस्था में दुखी हुए हैं और पाए हैं उनका स्मरण आता है देखो उनको भी इसी प्रकार की उनकी दशा हो गई थी पर उनकी भी दशा इसी प्रकार पे हो गई थी तो उनका भी स्मरण आता है तो वो भी कथा बार बार लोग बोलते हैं, तो उसका भी बोल दिया तुलसीदास ने कि कहा कथा आने को और फिर उसके बाद क्या होता है कि देखो ऐसी वियोग की अवस्था में जो सुंदर प्रकृति है वो दुखदायी करती है जितनी अधिक सुंदर प्रकृति होगी उतनी ही अधिक वो वेदनाकारी कष्टकारी होने लगती है उसमें सौंदर्य उन्दर्य नहीं लगता है वो सब सौंदर्य होते हुए भी कष्टकारी दुखदायी लगता है तो आप कहते तो देखो लक्ष्मण देखने कहे शोभा कि देखो लक्ष्मण ये कैसा बन कैसा सुंदर बन है यार, हाँ? और देखत के इकर मन नहीं क्षोभा लेकिन इस बन को देख करके मन में क्षो होता ये क्या हो गया अरे मन बड़ा सुंदर तरह से कितना आनंद हो रहा है इस मन को देखकर के प्रसन्नता हो रही है प्रसन्नता नहीं हो रही अक्षुभ हो रहा है अब भगवान से भारत किसका मन शुभ नहीं होगा इसको देखकर के इस सुंदर वन को देख करके इसमें इस समय ये सब विपरीत हो जाते हैं योग की अवस्था में जो सुखदाई दिखने की सामान्य अवस्था में जो लक्षण है स्थितियाँ है सब दुखदायी हो जाती है ऐसा साहित्यकारों ने कहा है तो वैसे ही तुलसीदास वर्ण कर रहे हैं भगवान को भी सब पशुकारी सब सुंदर बन लग रहा है फिर तो कहते हैं, हैं नारी सहित सब खज मृद वृंदा मानव मोरी करते हैं निंदा आपका देखो सब्जे जितने हैं नार सहित सब खज मृग चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो बन में सब दिखाई देते हैं सबके साथ में सबके साथ में नारिया साथ में पशु पक्षी पशु हैं तो दोनों प्रकार के पशु साथ साथ उड़ गए हैं पशु है तो दोनों साथ साथ पशु जैसे मृग वर्गी हैं दोनों है हाथी हथनी है ऐसे साथ साथ सिंह सिंगनी सिंग है इस प्रकार देखते हैं ये सब साथ साथ जो है ये कपुरुष इस प्रकार पे विचरण कर रहे हैं तो ये सब क्या करते हैं ये ये सब जब हमें देखते हैं मानव मोर करते हैं निंदा तो भगवान कहते हैं सो आई आज निंदा कर रहे हैं निंदा कर रहे हैं क्या निंदा कर रहे हैं शेख से निंदा यही करते हैं कि देखो हम सब लोगों के साथ में दोनों है स्त्री है पुरुष ये बिचारे अकेले घूम रहे हैं उनके साथ स्त्री है ही नहीं अब निंदा की बात इस प्रकार से उनको करते हैं उनका उपहास करते हैं ये भी निंदा करते हैं कि देखो है। वे सब सब अपनी अपनी स्त्रियों के साथ ले हुए सब रक्षा अच्छा करते रहते हैं उनके और ये जो है इस प्रकार के हैं कि स्त्री लेकर के मन में आए और उसकी रक्षा नहीं कर अकेला छोड़ करके चल दिए अब कारण हो गया अब रोते कर रहे हैं ये भी निंदा दोनों प्रकार से उनकी निंदा कर रहे हैं सब तो भगवान को अब देखो वो सब चाहे निंदा कर रहे हो चाहे न कर रहे हो वो चाहे देखा रहे कर रहे हो लेकिन भगवान को लगता है कि सर हमारी निंदा कर रहे हैं सही है तो अब ये ये उस अवस्था में जो एक प्रकार का मानसिक दशा जो होती है उस मानसिक दशा का वर्णन है ये काव्य है अब यहाँ पर देखो ये है अगर ये धर्म ग्रंथ न होता अन्य लोगों ने इस प्रकार के साहित्य का की रचना की है जहाँ पर मेरा साहित्य की दृष्टि से ही ग्रंथों की रचना की है वहाँ पर अगर देखें तो ये सब ये सब श्रृंगार इत्यादि का वर्णन है वहाँ पर वो तो पाठकों के मन में फिर उसी प्रकार का भाव उद्दीप्त करने वाले सब होते हैं यहाँ तो भगवान राम का चूंकि वियोग है तो तुलसीदास जो बीच बीच में प्रभु बोलते रहते हैं शक्तिशाली भगवान राम नर के हर कहते रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा याद आता है सब नाटक नाटक है जब तो तक नाटक नाटक याद रहता है तब तक तो ज्यादा उसका जो है वो उसका रस का जो है प्रभाव चित्र पर नहीं पड़ने पाता वो करके वर्णन कर देते है कहते हैं हमें देख मृगे हम हम करे पर आगवान कहते तो देखो जैसे हमको देखते हैं कि हिरने भाग खड़े होते हैं हिरने भाग होते हैं तो क्या होता है कहते हैं मर्गी कहा तुम कहा भाई नाही तो जब वो भागने लगता है मृग भागने लगता है तो मुर्गी उसके साथ में होती है मुर्गी बुलाती उसको है उसको कहती है मेरा अरे तुम क्यों भागते हो अरे आ रहे हैं तनुष लिए आ रहे हैं वो कहीं मार गए तो इसलिए भाग रहे हैं। अरे कहा तुमको का तुम मारेंगे क्यों कि तुम आनंद करो मृग जाए कही तुम मौज से बनमे घूमो तुमको कोई डर नहीं है इसे तुम क्योंकि क्यों क्यों मृग जाये हो तुम कोई माया मृग छोड़े हो तुम कोई कंचन मृग थोड़े हो ये तो कंचन मृग खोज ये आए ये तो सोने गायन खोजते हैं उसके पीछे दौड़ते हैं उसको मारते हैं तुम कोई सोने करेंगे तुम कोई माया करेंगे तुम तो मृग के बच्चे हो इसलिए मृग हो तुम तुम्हारे स्वयं मारेंगे नहीं तुम्हें मैं डर नहीं बना मानो ये भी मानो ये मृगी जो वो भी इस प्रकार से भगवान को उपहास करती है कि देखो इतनी समस्या तो हमने है कि देखो माया के पीछे हम इस प्रकार से बनावटी चीज के पीछे नहीं भागते और ये ऐसे मनुष्य होकर के ये भगवान हो करके भी ये मायामृत के पीछे भागते और जो लोग माया के पीछे भागने वाले हैं उनकी दशा यही होती है जैसे भगवान राम की कोई जैसे माया मृत के पीछे भागे तो उनकी दशा हुई सीतारण हुआ पीछे पीछे भागो रोते होते इसलिए जो माया के चक्कर में पड़ने वाले है माया के पीछे किसी के माया उसके पीछे घूमे बात दूसरी है लेकिन जो माया के पीछे दौड़ेगा उसकी दशा ही माया नाच न चाहती है फिर उसको तो ऐसे करके देखो नाच नाया उसने इस प्रकार के पड़ गए तो ये मृगी जो वो भी उपहास करती है भगवान राम का उनको ऐसे लगता है की कंचन मृग खोजन ये आए और संग लाए करनी कर ले ही भगवान इसके बाद में देखो दिखाते देखो हाथी अखनी जा रहे हैं साथ में जा रहे हैं सब साथ साथ जा रहे हैं क्या हाथी असनी को छोड़ता नहीं साथ ही रखता है उसको साथ क्यों लिए जा रहा है एह, तो कहते हैं कि मानव मोह सिखावन दे वो हाथी मानव हमको शिक्षा दे रहा है की देखो ऐसे चला जा जाता है ऐसे रहा जाता है कैसे आ? जैसे हाथी अपनी असनी को साथ रखता है छोड़ता नहीं है ऐसे साथ में रखना चाहिए उसको छोड़ना नहीं चाहिए अभी मन मानव मोही सिखावन दे ही और सिखावन देने के लिए मानव हाथी जो है वो चाणक्य नीति तो में जो श्लोक आता है वही बोल देता हाँ तो है हाथी दूसरी हाथी उसका अनुवाद करते हैं ये आगे जो है वो चाणक नीति का एक श्लोक है उसका अनुवाद है कि शास्त्रित पुण्य पुण्य देख ही है की जैसे शास्त्र है उसको सुचिंतित मैंने शास्त्र को खूब अच्छी तरह से पढ़ा है तो भी पुणे पुणे देखी है नियम यह है कि उसको बार बार फिर से रहना चाहिए आ? कभी कभी मैंने दो महीने छह महीने में, -च्छे -में, -च्छे -में, -च्छे -में उसको उठाकर उसके ठंडे फिर पलटो फिर देखो तब वो माइंड में रहेगा नहीं तो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है माइंड में से रहता है रहता नहीं भुला जाता है देख व्यक्ति तो शास्त्र सुचिंत पुणे पुणे देखी है और भूपृष्ठ से तो बस नहीं लेती है और राजा की चाहे इतनी सेवा करो लेकिन ये न मान लो कि राजा अब हमारे बस में हो गए जैसे कराऊंगा राजा राजे ही है राजा जरा सी बात में सुन जाए तो कौ से नाराज हो जाए चाहे इतनी सेवा की एक किनारे घरी रहे और कौन से फिर दे जाए राजा के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता इस प्रकार से, से तीसरा उदाहरण देते हैं कि राय नारी जो कपूर इसी प्रकार से स्त्री को चाहे इतना अपने पास रखो चाहे अपने हृदय में छिपा कर रख रख रखो तो भी उसके ऊपर बस नहीं है वो जैसे कि ये वो कभी भी वो उसका हरण हो सकता है या वृद्ध हो सकती है नाराज हो सकती है ये सब बातें जो उसमें जो है से इस तरीके के संबंध में कहते हैं तो ये कहते हैं कि ये तीनों बसमें होने वाले नहीं न शास्त्र बस में होता है और ना राजा बस में किसी के आता है और न स्त्री किसी के बस में आती है ये किसी के बस में नहीं होते तीनों ये नीति कहती है इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए तो इसलिए अंत में कहते हैं युवती सात निर्पति बस ना ही उन तीनों को गिना दिया कि ये तीनों को कभी भी अपने बस में नहीं समझना चाहिए तो हमारे बस में देखो अब पहले रसना का ये नियम है कि जब तीन चीजें गिनाई गई तो गिनाने में पहली चीज दूसरी तीसरी हम बाद में जब उनको फिर गिनाते हैं तब तीसरे को पहला कर देते हैं दूसरे तो दूसरे रहते ही है और पहला हो जाता है अंतिम इसलिए राखी नारे जब परमाण तीसरे स्थान बोला तो उसको पहले बोल दिया ज्योति और भूप सुशेबित तो बस नहीं दूसरा था उसको बोला शास्त्र तो, वो, वो हो गया न पति और शास्त्र से पुनपुन देखिए वो हो गया शास्त्र ये तीनों की बातें हो गई तो कहते हैं कि इनको और ये मुख्य रूप से यहाँ गोस्वामी तो जी सीताजी के प्रयोग की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं इसलिए यहाँ स्त्री की बात को पहले कर दिया युवती शास्त्र नपति बसना ही ये तीनों बस में होने वाले नहीं है ये के वचन है संस्कृत का श्लोक है उसी का हिंदी अनुवाद तुलसीदास का है अब इसमें कहोगे देखो स्त्रियों के लिए अब आगे आप चल करके देखेंगे कि भगवान राम सीता के वियोग में एक ओर तो दुखी होते हैं तो दुखी होते हैं और उपयोग होता उनका तो दो प्रकार के अर्थ लगते हैं ये तो इस अभ्यास प्रारंभ ही कर दिया था कोई कोई भगवान की दशा को देख करके ये कहेंगे अरे साहब ये तो संसार है जब भगवान राम नहीं बचे तो हम कहाँ से बचे जाते हैं इसलिए वो भी जैसे भगवान राम विषयी कामी जिस प्रकार का दिखाते है ऐसे ही दूसरे लोग भी हो जाना अपना स्वाभाविक धर्म मानते हैं, इसमें कुछ हज नहीं है ऐसे तो होती है दुनिया एक अर्थ तो ये और दूसरा अर्थ ये है कि जैसे देखो ये तो बड़ा कठिन काम है ये जो है संसार में भगवान राम को भी इस नहीं छोड़ा और उनको भी इस प्रकार से दुखी बना दिया इसलिए इससे सदा दूर ही रहो ये दोनों प्रकार के अर्थ है और भगवान दोनों प्रकार के अर्थ जो व्यक्ति जैसा होता है वैसे ही अर्थ लगाता है संसारी व्यक्ति भगवान की इस लीला को देख करके अलग अर्थ लगाएगा और जो व्यक्त व्यक्ति है भक्त है भगवान का ज्ञानी व्यक्ति है इस भगवान की लीला को देख करके वो दूसरा अर्थ लगाएगा बिल्कुल उल्टा अर्थ लगाएगा दोनों के अर्थ उल्टे उल्टे होंगे ये कहने का तात्पर्य तो यहाँ पर अब आगे चल करके यहाँ देखते हैं कि जो लोग बिरते हैं उनके अर्थ में ये ये जितने प्रसंग है वो यही अर्थ लगते हैं कि इस स्त्रियों में सब प्रकार के दोष ही दोष है नाना प्रकार के दोषों का वर्णन करेंगे आगे चल करके आप देखेंगे ये बात बढ़ती चली जाती है बढ़ती चली जाती है अभी से यहाँ दिखाई देता है कि भगवान राम वियोग के दुख से दुखी है और आगे चलकर करके इसकी तो निंदा के रूप में परिणत हो जाता है ये, के, ये कहते हैं कि देखो तात तो बसंत सुहावा भगवान कहते हैं कि देखो कैसा सुंदर बसंत ऋतु आई है प्रिया हीन वो भय उपजावा और ये देखो अब प्रिया सीता जी समय नहीं है हम अकेले हैं तो देखो इस ये तो हमारे हृदय में भयोत्पन्न करता है भयोत्पन्न करता मैंने वो हमको डरा रहा बसंत अब ये पसंद क्या आई है काम की सेना है. है अब काम जो है भगवान श्री राम जी को पर आक्रमण करने आ रहा है तो वो अपनी पसंद की सेना लेकर के आ रहा है हे? तो अब उसका वर्णन देखो कभी लोग काव्य में किस प्रकार